महाभारत स्त्री पर्व पंचमोध्याय गहन वन के दृष्टांत से संसार के भयंकर स्वरूप का वर्णन धृतराष्ट्रुवाच यदम धर्म गहनं बुद्ध्या गहनम बुद्ध्याम्य तद्धि विस्तरता धृतराष्ट्र ने कहा विधुर ये जो धर्म का गूढ़ स्वरूप है वह बुद्धि से ही जानता है अतः तुम संपूर्ण बुद्धि वर्णन करो अत्रते अर्त्यामस्वे यथा संसार गहनम वर्षय विद्र जी ने कहा राजन मैं भगवान स्वयंभू को नमस्कार करके संसार का घन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिनका बड़े-बड़े महर्षि करते हैं वर्तमानो वर्तमान महदुर्गम अनुप्राप्तो वनम क्रब्ञाध संकुलम कहते हैं कि, कि किसी विशाल दुर्गम वन में कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था वह वन के अत्यंत दुर्गम प्रदेश में जा पहुंचा जो हिंसक जंतुओं से भरा हुआ था अति घोरम महाशिता दिभ महोत में जोर-जोर से गर्जना करने वाले सिंह, हाथी और रीछो के समुदायों ने उस स्थान को अत्यंत भयानक बना दिया था भीषण आकार वाले अत्यंत भयंकर मांस भक्षी प्राणियों ने उस वन प्रांत को चारों ओर से घेर कर, ऐसा बना दिया था जिसे देखकर यमराज भी भय से थर्रा उठे तदस्य वै विक्रियाश्च त्रद्रिया तप शत्रुमन नरेश वह स्थान देखकर ब्राह्मण का हृदय अत्यंत उद्विघ्न हो उठा उसे रोमांच हो आया और मन में अन्य प्रकार के भी विकार उत्पन्न होने लगे स तद्वनमुतस्णों दिश सर्वा शरण क्व भ वह उस का अनुसरण करता इधर उधर दौड़ता तथा संपूर्ण दिशाओं में ढूँढ़ता फिरता था कि कहीं मुझे शरण मिले स तेषा छिद्रम्छन्द्रुतो भय पीड़िता न चरयात वै दूरम न वातर्व प्रमोच्य वह उन हिंसक जंतुओं का छिद्र देखता हुआ भय से पीड़ित हो भागने लगा परंतु न तो वहां से दूर निकल पाता था और न वे ही उसका पीछा छोड़ते थे घोर इतने में ही उसने देखा कि वह भयानक वन चारों ओर से जाल से घिरा हुआ है और एक बड़ी भयानक स्त्री ने अपनी दोनों भुजाओं से उसको आविष्टित कर रखा है महावनम् पर्वतों के समान ऊंचे और पांच सिर वाले नागो तथा बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्षों से वह विशाल वन व्याप्त हो रहा है वन मध्युत अपान वल्ली दृढ़ा भी, भी उस वन के भीतर एक कुआ था जो ढकी हुई सुदृढ़ लताओं के द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया था पपात हुए कुएं में गिर पड़ा परंतु लता बेलों से व्याप्त होने के कारण वह उसमें फंस नीचे नहीं गिरा ऊपर ही लटका रह गया जातम बदम महाफलम तत्था लंबते तत्था जैसे कटहल का विशाल फल वृत्त में बंधा हुआ लटकता रहता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए उस कुएं में लटक झा गया तथा वहाँ भी, भी उसने सामने पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया उसने कूप के भीतर एक महाबली महानाग बैठा हुआ देखा तथा कुएं के ऊपरी तट पर उसके मुखबंध के पास एक विशाल हाथी को खड़ा देखा जिसके छह मुंह थे वह सफेद और काले रंग का था तथा बारह पैरों से चला करता था वल्ले तस्य चापि पूर्व में वह निकेत वह लताओं तथा वृक्षों से घिरे हुए उस में क्रमशः बढ़ा आ रहा था वह ब्राह्मण जिस वृक्ष की शाखा पर लटका था उसकी छोटी छोटी टहनियों पर पहले से ही मधु के छतों से पैदा हुई अनेक रूप वाली घोर एवं भयंकर मधुमक्खिया मधु को घेर कर बैठी हुई थी भूयो भूय समी हंते मधु ने भर तर स्वादूताम जय बलो विष्य ते भर समस्त प्राणियों को स्वादिष्ट प्रतीत होने वाले उस मधु को जिस पर बालक आकृष्ट हो जाते हैं वे मक्खिया बारंबार पीना चाहती थी तेजाम मधु बहुधा धारा प्रसते तदा आलम्बमान सपुमान धारा पिबर्व उसमें उस मधु की अनेक धाराएं वहां झर रही थी और वह लटका हुआ पुरुष निरंतर उस मधु धारा को पी रहा था ना विरता नित्यम वह संकट में था तो भी उस मधु को पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं होती थी वह सदा अतृप्त रहकर ही बारंबार उसे पीने की इच्छा रखता था न चाश्य देव निर्वेदा राजन उसे अपने उस संकटपूर्ण जीवन से वैराग्य नहीं हुआ है उस मनुष्य के मन में वही उसी दशा से जीवित रहकर मधु पीते रहने की आशा जड़जमाए हुए है कृष्ण श्वेता से तम वृक्षयं च मूषिका व्यालश्च बनदुर्गांत्रि परमोग्रया कूपाधत्ताशे कुजरेण मधुलोभान जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ है उसे काले और सफेद चूहे निरंतर काट रहे हैं पहले तो उसे वन के दुर्गम प्रदेश के भीतर ही अनेक सर्पों से भय है दूसरा भय सीमा पर खड़ी हुई उस भयंकर स्त्री से है तीसरा कुएं के नीचे बैठे हुए नाग से है चौथा कु के मुखबंध के पास खड़े हुए हाथी थे बताया गया है एवं नीवता इस प्रकार संसार सागर घर में गिरा हुआ वह मनुष्य इतने भयों से घिरकर कर वहां निवास करता है तो भी उसे जीवन की आशा बनी हुई है और उसके मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है महाभारते स्त्री परवर जल प्रदानिकवणि धित्राष्ट्र अभिशोक कर्ण पंचमो पंचमोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जलप्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र के शोक का निवारण विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ